संवेदनाओं के पंख ब्लॉक की एक, एक और पेशकश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है श्री कृष्ण सरल की कविता वीर की तरह जियो या मरो वीर की तरह चलो सुरभित समीर की तरह जियो या मरो वीर की तरह वीरता जीवन का भूषण वीर भोग्या है वसुंधरा, भीरुता जीवन का दूषण भीरु जीवित भी मरा मरा वीर बन उठो सदा ऊंचे नीचे बहो नीर की तरह जियो या मरो वीर की तरह जियो या मरो वीर की तरह संकट में रो पड़ते, पड़ते। वीर हस झेला करते, वीर जन हैं विपत्तियों की सदा ही अवहेलना करते उठो तुम भी हर संकट में वीर की तरह धीर की तरह जियो या मरो वीर की तरह जियो या मरो वीर की तरह वीर होते गंभीर, गंभीर सदा वीर बलिदानी होते हैं।, हैं वीर होते हैं स्वच्छ हृदय कलुष और का धोते हैं लक्ष्य प्रति उन्मुख रहो सदा धनुष पर, पर चढ़े तीर की तरह जियो या मरो वीर की तरह जियो या मरो वीर की तरह वीर वाचाल नहीं होते वीर करके दिखलाते हैं वीर होते न शाब्दिक हैं, भाव को वे अपनाते हैं शब्द में निहित भाव समझो रटो मत उसे कीर की तरह जियो या मरो वीर की तरह जियो या मरो वीर की तरह जियो या मरो वीर की तरह अभी आप सुन रहे थे श्री कृष्ण सरल की कविता वीर की तरह वाचक स्वर भारती परिमल